दर्शन करती रही नाग आया शालिग्राम स्वरूप हो गए निगाह मीरा की निराली, निरा जहर की प्याली ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में आया काला जब नाग बोली धन्य मेरे भाग हरि आए आज सांप के लिवास में आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मरार बड़ी कृपा है कृपा ने की जर्रे जर्रे मेह झांकी मेरे राम की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे बोले रूखी तो ना खाओ कुछ घी तो लेते जाओ रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे तेरा मेरा एक रूप तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर तूने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़ उड़ा दी इंसान नाम दे मीरा ये भीतर की जिंदगी उस अमर लाइफ को जी रहे थे ये टेम्परे लाइफ है ये शरीर की जिंदगी है शरीर की जिंदगी को हमने अपनी जिंदगी मान लिया शरीर के मरने को हमने खुद का मरना मान लिया शरीर के संबंधियों को हमने अपना संबंधी मान लिया वो शुभ घड़ी आएगी जिसको हम लोग भयानक मौत कहते हैं वो शुभ घड़ी मौत की आएगी जो तुमको सच्चा ज्ञान कराएगी कि ना तू किसी का ना कोई तेरा तुम्हारे केवल परमात्मा थे उसको तुमने अपना नहीं बनाया और जिनको अपना बनाया ये सब गैर होने जा रहे हैं जिस में ऑक्सीजन लगी होगी ग्लूकोज चढ़ी होगी श्वास खींच खींच के ले रहे होंगे नब्ज छूट रही होगी उस समय मौत तुमको यही उपदेश करेगी उस समय तुम यही बोलोगे देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा सच्चा संदेश मौत देती है मौत हमारा गुरु है जो उनको समझाती है कि परमात्मा के सिवा तुम्हारा कोई नहीं जब हम संसार से रिश्ता जोड़ते हैं ना उस समय मौत हंसती है मूर्ख मुझको भूल गया मैं जिस दिन आऊंगी सच्चाई बताऊंगी तू किसी का नहीं कोई तेरा नहीं लेकिन जब कोई कहता है मेरे तो गिरधर गोपाल तो मौत कहती है इस रिश्ते को तो मैं भी नहीं तोड़ सकती मृत्यु भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती इसलिए कोई भक्त सही छोड़ गया मृत्यु आ गई उसकी लेकिन भक्ति में पूर्ण नहीं था अभी भगत प्राप्ति हुई नहीं साधना अधूरी थी लेकिन मन में हल्का सा यह भाव आ गया कि मेरे तो गिरधर गोपाल भक्ति आ गई हृदय में भगवान तो मिले नहीं क्योंकि पूर्ण नहीं है अधूरा था मौत ने क्या किया उसको दूसरी जगह लाके पटक दिया शरीर छूटा तो दूसरा शरीर मिल गया। ने उसके का कर दिया, लेकिन उसकी को समाप्त नहीं कर सकी इसलिए अगले में भी वो ही पैदा होगा। के घर में ही पैदा होगा इसलिए भगवान ने कहा ना मैं भक्त प्रणश क्षति मेरे भगत का कभी नाश नहीं होता अर्थात जब तक वो मेरी प्राप्ति नहीं कर लेगा तब तक वो बार बार भगत ही बना रहेगा भक्ति बीज पलटे नहीं चाहे बीते जन्म अनंत ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत के संत भक्ति को मौत समाप्त नहीं कर सकती डॉक्टर कोई मर गया अगले जन्म में अगर इंसान बन गया तो जरूरी नहीं कि अगले जन्म में भी डॉक्टर ही बनेगा उसको दोबारा से पूरी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी पिछले जन्म वाली पढ़ाई काम नहीं आती लेकिन जो तुमने पिछले जन्म में भक्ति की जहां से भी छोड़ी थी जिस भावना तक आप पहुंचे थे अगले जन्म उस भावना पे सहज ही तुम हो गए फिर आगे बढ़ोगे इसलिए भक्ति मौत भी समाप्त नहीं कर सकती मेरे तो गिरिधर गोपाल ये संबंध है जिसका जुड़ गया तो हम अपनी जिंदगी को समझें मीरा ने अपनी जिंदगी जीती हम शरीर की जिंदगी जीते हम मिट्टी की जिंदगी जीते हैं हम मिट्टी के खिलौने की जिंदगी अपना जिंदगी मान करके जीते हैं लेकिन मीरा ने अपनी आत्मा की जिंदगी जी इसने बड़े बड़े दुख आए मीरा के जीवन में लेकिन दुखी नहीं कर सके रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया दुख भी दुखी हो गया मैं कहा फंस गया हर बार नए रूप में वो आया मेरे पास वो का मतलब दुख बड़े बड़े रूप दान करता दुख हर बार रूप बदल के दुख आता है भगत जी कहते हैं हर बार नए रूप में वो आया मेरे पास और मेरी हंसी को देखकर वो हो गया उदास क्यों क्योंकि हर बार उसको देखकर मैं मैं ही हंस गया दुख भी दुखी हो गया मैं कहाँ फंस गया इसको मैं रुला नहीं पा रहा मैंने बड़े बड़े राजा रुला दिए बड़े बड़े तपस्वी रुला दिए बड़े बड़े योगी रुला दिए ये रो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं दुख यो पा रहा है क्योंकि उसको क्या पता जिस मन को दुख रुलाता है ना उस मन में तो मनमोहन बैठा है दुख की वहां तक पहुंच ही नहीं दुख ने सोचा ये मुझको पहचान जाता है इसलिए अपने मन में घुसने नहीं मुझको देता अब की बार में सुख बन के आता हूं ऊपर से सुख का चोला पहन करके जैसे पूतना ऊपर से सुंदरी बन के आई थी नहीं तो एंट्री होने वाली थी गोकुल में पहचान में आ जाती थी पहचान ना कोई सके और किसने पहचाना भी नहीं था क्योंकि सुंदरी बन के आई थी ऐसी कई बार दुख आता है दुख सोचता है ये मुझको हर बार पहचान लेता है इसने मुझको अपने मन में घुसने नहीं देता अब मैं सुख बन के आऊंगा बाहर से सुख और अंदर से दुख जैसे कि गोबर की मिठाई पे बाहर से सोने का वर्क लगा दिया सुंदर पैकिंग में बंद कर दिया लोग खरीदेंगे बहुत सुंदर और जब देखो तो भीतर गोबर कहा कि क्या रिजते हो क्या रिजते हो बाहर की सफाई पर वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर कई बार दुख आता है सुख बन के आता है तो भगत जी कहते हैं एक बार सुख के रूप में भरमाने आ गया वो दुख सुख का रूप धारण करके मेरी बुद्धि को भ्रमित करके मेरे मन में घुसने के लिए आ गया कि दुख दूंगा इसको इसके मन को दुखी करूंगा भगत जी कहते हैं एक बार सुख के रूप में भरमाने आ गया एक बार हंसाकर और उम्र भर रुलाने आ गया लेकिन मस्ती ना मेरी कम हुई चाहे वो डस गया दुख भी दुखी हो गया मैं कहाँ फंस गया रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया दुख भी दुखी हो गया मैं कहां फंस गया अब की बार बड़ा रूप धारण करके आया अब तो रुलाऊंगा ये मुझको सह नहीं पाएगा तड़फ आएगा तड़फेगा ये इतना विकराल रूप दुख ने धारण किया और सचमुच में सहने योग्य था भी नहीं इतना बड़ा दुख आ गया लेकिन तब भी भगत जी दुखी नहीं हुए क्यों नहीं हुए तो भगत जी कहते हैं जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने झट आ गए घनश्याम लगे मुझको थामने ऐसा है मेरा श्याम सारे दुख को ग्रस गया दुख भी दुखी हो गया मैं कहां द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था यह दुख सहने योग्य नहीं था शर्म के हमारे द्रोपति मर ही जाती नहीं जी सकती थी जब ऐसा दुख आया जब भी कभी रुलाने को वो आया सामने झट आ गए घनश्याम लगे मुझको थामने ऐसा है मेरा श्याम सारे दुख को घरस गया दुख भी दुखी हो गया मैं कहा फंस गया क्यों रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया दुख भी दुखी हो गया मैं कहा फंस गया इसलिए बसाओ भगवान को कैसे बसेंगे नाम जप और चिंतन ये दो उपाय हैं और नाम जब और चिंतन तक पहुंचने के उपाय है सत्संग कथा सत्संग और कथा ये दो है नामजप और चिंतन तक पहुंचने के लिए कथा चिंतन कराएगी सत्संग नामजप कराएगा इसलिए जो ध्यान करते हैं उनका हृदय गोकुल वृंदावन बन जाता मेरा तन और मन बन गया वृंदावन दिल के आसन पर बैठे हैं राधा रमन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन तो कथा श्रवण कर रहे थे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज आंख बंद करके ध्यान में मस्त हैं सखी भाव से प्रातः काल ही उठके धार सखी को भाव जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाय अपनी जिंदगी जियो जब आंख खुले तो शरीर की जिंदगी जब आंख बंद हो तो अपनी जिंदगी जियो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को जीता है तो मृत्यु के समय भौतिक जीवन को छोड़कर के सदा के लिए उस अमर जीवन में प्रवेश कर जाता है हर समयनी सुबह शाम नाम जब आठो और ध्यान सुबह शाम हरि नाम जपते जपते सब काम करना सीखो मन को मिले आराम थोड़ा ध्यान करना सीखो हर वक्त ना करो तो सुबह शाम करना सीखो करो ध्यान देखो कथा पर श्रवण कर रहे हैं ध्यान में सीताराम जी की मानसिक सेवा कर रहे हैं विघन आया शिष्य ने विघन को हटा दिया फिर सीताराम जी सामने जब सुग गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी को पता चला कि मेरे शिष्य इतने सशक्त हो गए हैं इनके पास इतनी शक्ति आ गई है कि मेरे मन में प्रवेश कर दिया संत के मन में जो प्रवेश करता है वही संत का जीवन चरित्र लिख सकता है वही संत का जीवन चरित्र कह सकता है वही संत को समझ सकता है मन में अगर प्रवेश संत के नहीं कर पाए तो बाहर से हम संत को समझ नहीं पाएंगे तो अगर देवाचार्य जी के मन में आया कि संत के भीतर प्रवेश कर लिया उनकी जो अमर लाइफ है अमर जो जीवन है उसमें इनका प्रवेश हो गया इसका मतलब इनका स्वयं का भी उस जीवन में प्रवेश हो गया है क्योंकि पूर्ण हुए बिना पूर्ण संत की पूर्णतः पहचान नहीं हो सकती मेरा शिष्य आज पूर्ण हो गया है तो आज्ञा दी सदगुरुदेव भगवान ने अग्रदेव आज्ञा करी भक्तन को यश गा भव सागर के तरण को नाहन आन अग्रदेव आज्ञा करी भक्तन को यश गा भक्तों की महिमा गाओ संतों की महिमा गाओ उनका जीवन चरित्र लिखो जीवनी लिखो भक्तों का ग्रंथ बनाओ क्योंकि भक्तों का चरित्र भक्तों का जीवन भक्तों की जीवनी वही लिख सकता वही कह सकता जो भक्तों के भीतर प्रवेश करना जान गया जिसके पास भक्तों के मन में प्रवेश करने की कला आ गई है इसलिए कहा अब तुम भक्तों का जीवन चरित्र लिखो इस समय जो भक्त संत है वो नहीं जो श्री छोड़ के जा चुके हैं प्रभु के धाम में जो नित्य लीलाओं में प्रवेश जिनका हो चुका है शतुग से लेकर आज तक के जितने भी भक्त प्रेमी सब संत भक्त हो चुके हैं सबका जीवन चरित्र लिखो अपनी असमर्थता प्रकट की मेरे पास इतनी शक्ति नहीं जो भक्तों का चरित्र लिखूं। तो सदगुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज बोले जिस कृपा ने तुम्हारा मेरे भीतर प्रवेश कराया जिस कृपा शक्ति ने जहाज को किनारे लगाया जो डूब रहा था सागर में वही कृपा शक्ति तुमसे भक्तमाल ग्रंथ लिखवाएगी इसलिए तुम ग्रंथ को लिखो अब ग्रंथ का लिखना प्रारंभ किया संतों से सुना है कि जिस भी संत का स्वर्ण करते थे नावाजी महाराज वो संत चाहे वो लाखों साल प्राचीन संत क्यों ना हो दिव्या देह से सन्मुख प्रकट हो जाते थे उनके भीतर प्रवेश कर जाते थे उनका पूरा जीवन भीतर बाहर का उनके सन्मुख प्रकट हो जाता था और अपनी लेखनी से उनके अंदर बाहर दोनों प्रकार के जीवन को लिखना देखो कबीरदास जी जबकि देह छोड़ चुके थे इस देह से दुनिया में नहीं थे हरिमाम व्यास महाराज एक संत वे वृंदावन में उनको आकर साक्षात दर्शन दिए हनुमान प्रसाद को जी महाराज उन्नीस सौ में जो शरीर छोड़ चुके हैं गीता वाटिका गोरखपुर में जिनकी समाधि आज भी प्रकट हो जाते हैं दुनिया को यही लगता है कि उनका देह भस्मीभूत हो गया है लोगों ने प्रत्यक्ष में देखा आज भी वो दिव्य से वही देह उसी प्रकार का रूप रंग वही वस्त्र वेशभूषा यहां तक कि भाषा भी वही थोड़ा थोड़ा राजस्थानी का पुट आज भी कृपा करके श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी प्रकट हो जाते हैं कईयों का दर्शन हुए ये बातें मंच पे कहने की नहीं क्योंकि हर व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाएगा लेकिन ये बात मैं कह देता हूं क्योंकि कह चुका हूं गलती से मैं लोगों को बता चुका हूं इसलिए ये बात मैं बता ही देता हूं सब जगह बता देता हूं सन स्मरण नहीं है जब मैं बरसाने रहा करता था तीन दिन लगातार रात्रि के समय सोते समय नहीं सोने के लिए जब अपने बिस्तर पर लेटे ही थे अभी हाथ ही रखा था तकी पे सिर अभी तक तो को टच नहीं कर पाया था अचानक पीछे से आवाज आई पीछे मुड़ के देखा श्री हनुमान प्रसाद पोधार जी साक्षत खड़े थे तीन दिन लगातार दर्शन इस दास को जबकि सन सन उन्नीस सौ में श्री छोड़ चुके हैं लौकिक दृष्टि से उनकी देह भस्मीभूत हो चुकी है आज भी प्रगटों के दर्शन दे जाते हैं उसके बाद अब तक नहीं हुए सपने की बात छोड़ो सपने में तो हुए हैं लेकिन प्रत्यक्ष में इस बात को करीब की शायद 18 साल के करीब हो चुके हैं इच्छा थी कि दोबारा फिर दर्शन हो अब तक हुए नहीं आ होंगे ये विश्वास है भगवान ने जो गीता में कहा कि नामे भक्तः प्रणशति मेरे भगत का कभी नाश नहीं होता प्रियादास जी महाराज ने टीका की है नाबाजी महाराज के 100 साल के बाद नाबाजी महाराज को शरीर छोड़े 100 साल हो चुके थे 100 साल के बाद एक प्रियादास जी महाराज नाम के वृंदावन के सब्त अपने सदगुरुदेव भगवान मनोहर जी की आज्ञा से तीर्थाटन करने निकले अयोध्या चित्रकूट वाराणसी आदि पवित्र स्थलों का दर्शन करते हुए यात्रा करते हुए अंत में जयपुर पहुंचे गोविंद देव जी के दर्शन किए जहां पर नाभाजी ने भक्त मालक ग्रंथ लिखा है गलता गदेव जयपुर पहाड़ी के ऊपर वहां पर दर्शन करने गए आंख बंद करके अपने गुरु गोविंद का चिंतन कर रहे थे नाम जप कर रहे थे उसी समय नाबाजी महाराज ने प्रगट होकर दर्शन दिए अपने सही छोड़ने के 100 साल के बाद प्रगट होकर के दर्शन दिए और कहा कि मैंने जो ग्रंथ लिखा है भक्तमाल उस पर एक सुंदर सी टीका लिखो कवि तीका तो लिखो मेरे द्वारा लिखी हुई भक्तमाल जो पोथी ग्रंथ है उसका विस्तार करना। तो सही छोड़ने के 100 साल के बाद प्रियादास जी के सम्मुख नावाजी प्रकट और आज्ञा करें तो उन्होंने फिर टीका लिखी, भक्ति रसबोध ने टीका तो भक्तमाल जो ग्रंथ है ये भक्ति प्रदाता रस प्रदाता भक्ति के पौधे को उसके बीज को अपन हृदय में करता है आज इस पावन कथा के लिए हम सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं अपार हर्ष का विषय है इस पावन गाथा को भरत और भगवान का जो चरित्र है जो पर्स पर रस्म ही भक्त और भगवान की वार्ता है जो रस्म खेल है जो हम सबके बीच भक्तमाल ग्रंथ में पीठ पर आसीन है आओ कथा में प्रवेश करते हैं राधावर श्याम को सियावर राम को मेरा प्रणाम है मेरा प्रणाम है मेरा प्रणाम है मेरा प्रणाम है मेरा यदि भी कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए कामियों को भी भगवान के दर्शन हो गए लोभियों को भी भगवान के दर्शन हुए क्रोधियों को भी भगवान के दर्शन हुए कामी का मतलब स्त्री गामी नहीं केवल अपनी पत्नी ही अपनी पत्नी है बाकी हर स्त्री मां बहन बेटी के समान है ऐसे पवित्र भाव वाले जो है अरे काम वासना है तभी तो विवाह कराया काम वासना थी तभी तो बच्चे हुए कितने गृहस्तों को भगवान मिले यहां तक कि भगवत दर्शन के बाद भी संतानें हुई प्रहलाद जी की ध्रुव की संतान हुई भगवत प्राप्ति के बाद श्री भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी की भी एक संतान हुई भगवत प्राप्ति के बाद तो काम के होते भी भगवान का मिलन हो गया है जहां काम की बुराई की वहां अर्थ होता है पर स्त्री पर का गलत भाव से चिंतन वहां कामदेव की बुराई हुई इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जिससे पुरुष का काम का संबंध रहता है ना उस स्त्री के साथ में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया हमारे शास्त्र धर्म पत्नी इसलिए काम बुरा नहीं है क्रोध भी बुरा नहीं दुर्वासा ऋषि से बढ़कर कौन क्रोधी होगा देखो स्वदेह वैकुंठ चले जाते हैं तो काम क्रोध लोभ ये अवगुण तो हैं लेकिन कब जब ये हमारा भोग करते हैं जब ये अवगुण हम हमारा प्रयोग करते हैं जब ये अवगुण हमको अपने अनुसार चलाते तभी अवगुण कहलाते हैं लेकिन जब ये हमारी इच्छा से चलते हैं हमारे अनुसार चलते हैं धर्म की राह पे चलते हैं तो यही सदगुण हो जाते हैं इसलिए जब तो कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं काम कैसे नष्ट हो काम कैसे नष्ट हो और काम को नष्ट करने की बात करते हो अगर काम नष्ट होने से भगवान मिल जाते तो सब नपुंसक जो हैं हिजड़े सबको भगवान मिल जाते काम नष्ट होने से भगवान नहीं मिलते क्रोध नष्ट होने से भी भगवान ही मिलते केवल एक ही ऐसा अवगुण है जिसके होते भगवान नहीं मिलते बस उस अवगुण को मिटाना है बाकी जो अवगुण है उनकी राह चेंज कर दो रास्ता बदल दो अगर काम वासना है तो कोई बात नहीं विवाह करा लो पति पत्नी दोनों भजन करो संतानें होंगी ऐसे अच्छे संस्कार दो तो वो भी भजन करें ऐसे भाग्यशाली लोगों घर में भाग्यशाली संतान आती है भगवान तो ढूंढते ऐसा सदग्रस्त मिले जहां पर मैं उन दिव्य आत्मों को भेजू जिनकी भक्ति अधूरी रह गई देहपात हो गया उनको दोबारा से अवसर मिले भक्ति का तो ऐसी योग्य दंपत्ति भगवान को चाहिए होते हैं वो पवित्र मन वाले केल अपनी पत्नी को ही अंगीकार करते हैं बाकी चाहे वह स्वर्ग से अप्सरा भी क्यों ना जाए वो भी मां बहन बेटी के समान है उदाहरण है अर्जुन अर्जुन के चार चार विवाह हुए थे अर्जुन नपुंसक नहीं था चारों से संतानें भी हुई अर्जुन के चार विवाह हुए वासुकी नाग की बहन अलूपी से विवाह असम नरेश की कन्या से विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह द्रुप्त राजकुमारी द्रौपदी से विवाह चार चार विवाह हुए चार चार धर्म पत्नियां थी लेकिन कंट्रोल काम पर कितना था यह भी सुनो वन पर्व की कथा है अर्जुन को इंद्र देवता स्वर्ग ले गए और इंद्र ने रात्रि को स्वर्ग की प्रसिद्ध अवसरा सुंदरी उर्वशी को भेजा रात को सेवा में अर्जुन की जब उर्वशी अर्जुन के बिस्तर पर आसाई और कहा कि आपके पिता इंद्रदेव ने मुझको आपकी सेवा में भेजा है अर्जुन बिस्तर से उठ के खड़े हो गए हाथ जोड़े मेरे लिए आप मां हैं कंट्रोल देखो चार चार पत्नियां हैं उसके बाद भी देखो काम पर कंट्रोल स्वर की अप्सरा दिव्य सुगंध जिसके श्री अंगों से हमेशा निकलती रहती थी सुंदरी लावण्यवती शीलवती सुंदरी और हाथ जोड़ के खड़े हो गए आप मेरी मां है इसलिए मत हमारे पास ये प्रश्न करो कि काम कैसे नष्ट हो क्रोध को भी नष्ट नहीं करना अगर तुम बच्चों पे क्रोध नहीं करोगे बच्चों को डराओगे नहीं तो बिगड़ जाएंगे अरे तुम्हारा क्रोध तो तुम्हारी गृहस्थी का संचालन कर रहा है तुम्हारा क्रोध तो तुम्हारे बच्चों को परिवार को बिगड़ने से बचा रहा है तुम्हारा क्रोध तो मंगल ही मंगल कर रहा है ऐसी लोभ अरे खूब कमाओ धर्म में लगाओ जितना ज्यादा कमाओगे उतनी ज्यादा धर्म में लगा पाओगे उतनी ज्यादा दान भी होगा तुम लोगों की कमाई इस कथा में खर्च हुई है अगर धन माया होता तो क्या माया ये कथा करवा रही है माया तो फसाती है माया तो कथा में विघन करती है इसलिए लक्ष्मी माया नहीं है लक्ष्मी हमारी मां है ये हमारा पालन पोषण कर रही है लक्ष्मी के बिना धन के बिना कथा नहीं हो सकती इतना विशाल पंडाल धन के बिना तीर्थ यात्रा नहीं हो सकता धन के बिना यज्ञ हवन नहीं हो सकता धन के बिना पूजा पाठ नहीं हो सकते हर सामान खरीदा जाता है पैसे से धन के बिना तुम पुण्य कर ही नहीं पाओगे इसलिए धन बुरी वस्तु नहीं है खूब कमाओ दिन रात कमाओ खूब लोभ करो जितना धन होगा उतनी अधिक धर्म में लगा सकते हो धन ही नहीं होगा तो कहां से धर्म में लगाओगे धन के बिना धर्म टिकता ही नहीं धन है तो धर्म कर्म होंगे धन नहीं होगा तो क्या कर लोगे किसकी सेवा करोगे दिन दुखियों की सेवा कैसे कर पाओगे इससे धर्म बुर। बुरी धन बुरी चीज नहीं लोभ बुरी चीज नहीं क्रोध बुरी चीज नहीं क्रोध राम जी ने भी किया विनय न मानत जल जड़ गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत तुम्हारा क्रोध तुम्हारे परिवार को जोड़ के रखता है क्रोध बिल्कुल त्याग दोगे तो परिवार बिखर जाएगा डर किसी को होगा नहीं सब मन मर्जी करेंगे क्रोध बहुत अच्छी वस्तु है लोभ भी अच्छी वस्तु है अच्छा ये बताओ तुम कहते हैं कि काम नष्ट हो जाए ऐसी कोई युक्ति बताओ यह बताओ कि काम जो है ये देव है या राक्षस है पहले ये बताओ काम की गिनती देवताओं में है तेतीस कोड़ देवता या राक्षसों में इनकी गिनती आती है काम की बोलो काम देव है ना तो किसी देव को मारना अच्छी बात है देवता किसी का बुरा करते हैं राक्षस बुरा करते हैं तो काम देव है न कि कोई राक्षस अगर काम राक्षस होता काम बुरी वस्तु होती ना तो शास्त्रों में लिखा होता कि शादी करना पाप है काम के कारण तो शादी होती है अगर काम बुरी वस्तु होती तो शादी करना पाप होता लेकिन शादी करना पाप नहीं है पत्नी को फिर धर्म पत्नी ना कहे कि कुकर्म पत्नी कहते फिर अगर काम वासना बुरी वस्तु होती तो बस इनका सदुपयोग करो जब तुम दुरुपयोग करते हो ये अवगुण कहलाते हैं जब सदुपयोग करते हो तो यही सदगुण भी कहलाते हैं देखो संसार में है तो वासना और भगवान में होगी तो उपासना संसार में है तो आशक्ति और भगवान में होगी तो भक्ति संसार में है तो राग और यही भगवान में हो जाए तो अनुराग अपनी बिखरी वासना को एक जगह समेट लो इसी का नाम विवाह संस्कार है अपने बिखरे लोभ को एक जगह समेट लो इसी का नाम कमाई है व्यापार है अपने क्रोध को सृजन में लगाओ संघार में नहीं यह क्रोध ही जीवन का उत्थान कर देता है कितने उजड़े घर बस जाते हैं क्रोध से क्रोध न करने से कितने बसे हुए घर उजड़ जाते हैं तो मैं ये सिद्ध नहीं करना चाह रहा हूं कि आप खूब क्रोध करो खूब वासना से पीड़ित रहो खूब लालच करो ये सिद्ध करना नहीं चाह रहा हूं मैं मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं कि इन तीनों का सदुपयोग करो ये तीनों तुम्हारे जीवन में उत्थान का कारण बनेंगे निपटाना है तो के एक वस्तु इसलिए कामियों को भी भगवान मिले क्रोधियों को भी भगवान मिले लोभियों को भी भगवान मिले लेकिन एक व्यक्ति को कभी भगवान नहीं मिला वो कौन अहंकारी और कपटी अहंकारी और कपटी इनको कभी भगवान नहीं मिल सकते इसलिए राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सोमो पावा कपट चल चित्र न भावा निर्मल मन जन सोमोहि पावा मोहे कपट चल चित्र न भावा निर्मल मन जन सोमोहिपा ख्या की गई है कि निर्मल मन किसको कहते हैं मुझको निर्मल मन वाला पाएगा तो इसमें व्याख्या की गई कि निर्मल मन किसको कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा कपट छल चित्र नाम निर्मल मन जन सो मे पो कपट चल चित्र न कपट चल चित्र यही है मन की अपवित्रता कपट ना हो और अहंकार ना हो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री कर्ण एव निर्ममो निरहंकार सम जो निरहंकारी है जिसमें छल कपट नहीं किसी से द्वेष नहीं करता अद्वेष्टा सर्वभूताना बस यही है मन की पवित्रता किसी से छल कपट ना हो अहंकार ना कर भगत में अगर सब कोई भी अवगुण हो तो भगवान सोचते हैं कोई बात नहीं चलेगा लेकिन अगर अहंकार है कपट है भगवान निराश हो जाते हैं, और और अवगुण तो एक क्षण में दूर हो जाते हैं लेकिन छल कपट अहंकार बहुत दूर तक पीछा करता है साधक का। कंचन तजना सहज है सहज तिया का ने मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए है। द्वेष करना छल कपट करना इससे मन अपवित्र होता है यहां तक कि तुम अच्छे हो ना अच्छी बात है अगर तुम में यह बात आगी कि हम अच्छे हैं हो गया गंदा मन इतने से गंदा मन हो गया एक बार निज पुरुषार्थ पर अर्जुन को अभिमान हुआ प्राणों को देवचन निभाए कौन महान हुआ प्राणों को दे वचन निभाए मुझ कौन महान हुआ प्राणों से भी पढ़कर माना दिया वचन नहीं छोड़ा है एक बार जो करी प्रतिज्ञा कभी नहीं स्वार्थ पर अर्जुन को अभिमान हुआ क्या अभिमान कि प्राणों को देव वचन निभाए मुझसा कौन महान हुआ जो प्राण ले लिया जो प्रतिज्ञा कर ली जो वचन मुख से बोल दिया उसको निभाने के लिए मैंने प्राणों की भी परवाह नहीं की यह सदगुण है अच्छी बात है। लेकिन सारे सदगुणों को मिट्टी में मिला देता कर यह भी अभिमान आया कि मैं सदगुणी हूं यहां तक कि अभिमान है ही नहीं खत्म हो गया लेकिन यह अभिमान आ गया क्या कि हमको अभिमान ही नहीं है यह भी अभिमान है यह भी खटकता है भगवान को प्राणों से भी बढ़कर माना वचन नहीं तोड़ा है एक बार जो करी प्रतिज्ञा कभी नहीं मुख मोड़ा है एक बार जो करी प्रतिज्ञा कभी नहीं मुख मोड़ा है मेरे प्रभु समझ गए अर्जुन जो कहता है बात तो सत्य है लेकिन अहंकार असत है अहंकार से जो सोचा जा रहा है जो कहा जा रहा है वो बात असत है लेकिन जो अहंकार किया जा रहा ये असत है मेरे तो एक से एक बढ़कर भक्त हैं। अर्जुन जैसे भी बहुत हैं और अर्जुन से महान भी बहुत हैं। और अर्जुन कहते हैं कि मुदसा कोई महान मन की बात सुनी के ने अहंकार को जान लिया अर्जुन का अभिमान तोड़ना गुरुद प्रभु ने ठान लिया अर्जुन का अभिमान तोड़ना गुरुद प्रभु ने ठान लिया मेरे प्रभु बोले कि अर्जुन काम क्रोध लालच से बड़ पर अहंकार घातक होता इससे प्रेरित पूर्ण करो तो वो तो भी एक पातक होता इससे प्रेरित पूर्ण कना ठीक नहीं अहंकार से बल शारक कभी आंकना निज से, से भी भी मदवस निज से किसी और को कभी तोलना ठीक नहीं अर्जुन ये तुम्हारा अहंकार है अहम भरी वाणी से कभी भी कुछ भी बोलना ठीक नहीं और मदबस निज से किसी और को कभी तोलना ठीक नहीं तुम्हारा जो तराजू है ना यह अहंकार का तराजू है और अहंकार के तराजू पे जो तोला जाएगा वो सही निर्णय नहीं निकल पाएगा कि सत्य कह असत्य है। अर्जुन कहते प्रभु आप इसको अहंकार कह रहे हैं आपको शाबाशी देनी चाहिए कि मेरा भक्त अर्जुन ऐसा मैं जो कहा वो सत तो का है अर्जुन बोले सत्य में होता कोई अभिमान नहीं गर्व करे नहीं पुरुषार्थ पर ये क्षत्रिय की शान गर्व करे नहीं पुरुषार्थ पर ये क्षत्रिय की शान नहीं अर्जुन कहते मेरा अभिमान नहीं प्रभु ये मेरा स्वाभिमान है स्वाभिमान क्षत्रियो का धर्म है आप मेरे स्वाभिमान को अभिमान कह रहे हैं कृष्ण ने कहा अर्जुन प्रभु बोले इसके निर्णय का प्रभु बोले इसके निर्णय का समय अभी नहीं आया है दूर देश के एक भगत ने मुझको अभी बुलाया अभिमान है कि स्वाभिमान इसके निर्णय का भी समय नहीं है समय नहीं है हमारे पास क्यों अभी अभी टेलीफोन आया है मेरे एक भक्त ने मुझको याद किया है अब मैं वहां जा रहा हूं उनसे मिलकर आऊंगा फिर ये चर्चा होगी अर्जुन के मन में आया कि मुझको छोड़कर के किसी दूसरे भगत के पास जा रहे हैं ऐसा कौन सा भगत है मेरी अधूरी बात को छोड़ करके जहां जा रहे हैं मुझसे बड़ा और कौन इनका भक्त है जिज्ञास और बोल पड़े अर्जुन अर्जुन बोले हे केशव क्या मैं भी संग चल सकता हूँ बड़ उस परम भगत के क्या दर्शन कर सकता हूँ बड़ उस परम भगत के क्या दर्शन कर सकता हूँ कहा शाम ने अच्छा अर्जुन अर्जुन बोले कि प्रभु उस बड़भागी भगत के दर्शन करने के लिए क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं अगर इस दास पर कृपा हो तो क्या आपके साथ चल सकता है कहा शाम ने अच्छा अर्जुन संत भेष में प्रथम परीक्षा भगत परीक्षा प्रथम करेंगे निज को फिर भगत परीक्षा प्रथम करेंगे निज को फिर प्रगटाए ठीक है अर्जुन चलो मनी मन प्रभु विचार कर लगे तो हमारे मन की इच्छा पूरी होगी अर्जुन चलो लेकिन ऐसे नहीं संत भेष में जाएंगे जो भगत हमको पहचान ना सके हम दोनों संत भेष में जाएंगे भगत की परीक्षा करेंगे जब भगत पास हो जाएगा परीक्षा में सफल हो गया जब वो उत्तीर्ण हो जाएगा तब मैं प्रकट रूप से उसको दर्शन दूंगा चलो मेरे साथ संत भेष में अर्जुन कृष्ण बने संन्यासी पहुंचे भक्तराज के दर् नारायण कह अलख जगाई बोले ऊंचा सा स्वर कर नारायण कह अलख जगा बोले ऊंचा सा स्वर कर भक्त के घर पहुँच गए द्वार पर अलख जगा अलख निरंजन नारायण हरि भीतर से भगत जी आए देखा सामने दो सन्यासी आए हैं बड़े तेजस्वी सन्यासी सुन कर आए तुरंत भगत जी छू कर चरण प्रणाम किया हाथ जोड़ मीठी वाणी से दोनों का सम्मान किया हाथ जोड़ मीठी बोले तो भगत राज से हमको तो भोजन करना है एक प्रहर विश्राम करेंगे फिर द्वारिका चलना है एक प्रहर विश्राम करेंगे फिर द्वारिका संन्यासी वेश में अर्जुन कृष्ण दोनों ने एक स्वर से कहा भगतराज हमको भूख लगी है हम यात्री हैं हमको भोजन कराओ एक प्रहर दोपहर को विश्राम करेंगे उसके बाद हम द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे बीतर ले जाकर दोनों को आसन पर बैठाया है चरण धुलाकर भगतराज ने भोजन करवाया है, चरण दुला कर भगत राज ने फिर भोजन करवाया है भोजन कर विश्राम कक्ष में जब बैठे दोनों सुख से लीलाधर एकांत जान कर बोले बोले अति अति भारी भारी दुख से। लीला धर कर, भारी दुख से से एकांत जान कर भोजन करके सन्यासी वेश में दोनों अर्जुन कृष्ण विश्राम कक्ष में विश्राम के लिए गए भग जी प्रसाद पाने में लग गए एकांत एक जान करके मेरे प्रभु बोले अर्जुन से अर्जुन हे hey अर्जुन इस दुनिया में कोई होने से बलवान नहीं दो दो पत्नी भगतराज के फिर भी कोई संसान हे अर्जुन होने से बलवान कोई नहीं हो सकता देखो होने का खेल भगत जी के दो दो विवाह हुए हैं और दूसरा विवाह संतान के लिए ही किया था लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया होनी बलवान है दूसरा विवाह करने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई और इनकी विशेषता देखिए हैं है तीनों संतुष्ट सदा ही भगति भजन में रहे मगन धर्म पालना करते हैं नित मुझसे सच्ची लगी लगन धर्म पालना करते हैं नित मुझसे सच्ची लगी लगन कोई भी सुखिन के पास नहीं है फिर भी देखो संतोष है चाहिए इन्हें कुछ मेरी भक्ति कोई परम लाभ मानते हैं मेरी भक्ति में संतुष्ट है जो मेरी भक्ति से संतुष्ट नहीं है सारी सृष्टियों के ब्रह्मांडों के सुख अगर व्यक्ति को दे दिए जाएं वो भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते काम अछत सुख सपने हूं ना ही भक्तराज की कोई भी कामना पूरी नहीं हुई तब देखो संतुष्ट संतुष्टो ये नित्त धर्म पालन करते हैं मुझसे सच्ची लगन लगी है हमेशा हृदय में दोनों तीनों प्राणी मेरे चिंतन में लगे रहते हैं मैन के हृदय को छोड़कर कभी नहीं जाता लेकिन हो नहीं कर्म अपना खेल करते हैं होनी अपना नाचने चाहती है ये होनी का नाच है होनी का खेल है जो संतान नहीं और ये मेरी भक्ति का चमत्कार है जो कोई कामना ही नहीं है चाह ही नहीं है संतुष्ट है तेरे कामनाए चतुराई तेरे काम होने होनी कोल ना पाए होने होनी कोल ना, ना पाए बल चतुराई तेरे सुख को कोई नहीं बुलाता सुख को कोई नहीं भगाता दुख को कोई नहीं बुलाता सुख को कोई नहीं भगाता दुख को कोई नहीं बुलाता फिर भी आ जाता है और सुख को कोई नहीं भगाता फिर भी भाग जाता जाने क्यों क्योंकि सुख दुख हमारे हाथ में नहीं ये होनी के हाथ में है दुख को कोई नहीं बोला a uh... फिर भी कोई संतान नहीं हरि प्रेरित तो हो अर्जुन बोले हरि प्रेरित तो हो, तो हो अर्जुन बोले हे केशव ऐसा कर दो पुत्र प्राप्ति का वर दे इनके जीवन में खुशियां भर दो हे प्रभु ऐसा इनको वर दे दो कुछ ऐसा के जीवन में कर दो इन तीनों के पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो सारी खुशियां इनके घर में आ जाएंगे सारी दुनिया सुनी उनकी जिसके घर संता नहीं सुंदर मंदिर भी सुना है जिसमें श्री भगवान प्रभु कृपा करो आपके सच्चे भक्त हैं इनको पुत्र प्राप्ति का वरदान अभी अर्जुन कह ही रहे थे इतने में तो भगत जी आ गए दोनों पत्नियों को लेकर इतने में आ गए भगत जी संग पत्नियों को लेकर तीनों ने संगीर्ष झुकाया दान दक्षिणा पट देकर तीनों ने दान दक्षिणा वस्त्र देकर के प्रणाम किया है और प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं क्या पुत्रवती सौभाग्यवती हो एक नहीं दो वरदान दे दिए हर स्त्री चाहती है दुनिया में उसको कुछ और सुख मिले ना मिले बस ये दो चीजें मिल जाए क्या पति और पुत्र का सुख सौभाग्यवती और पुत्रवती ये दो वरदान हर स्त्री चाहती है और दोनों दे दिए प्रभु ने अर्जुन एक ही बात करते प्रभु ने का एक दो देता हूं पुत्रवती सौ भाग्यवती हो प्रभु ने दो वरदान दिए दो वरदान दिए रिएक्शन हो गया इंजेक्शन गाया था रोग की निवृत्ति के लिए उल्टा हो गया रिएक्शन हो गया दोनों वरदानों का क्या पुत्रवती सौ भाग्यवती हो प्रभु ने दो वरदान दिए सुनकर भगत दुखी हुआ भारी सुनकर भगत दुखी हुआ भारी तुरत वहीं पर प्राण दिए वरदान सुनते भगत जी दुखी हो गए हाये नहीं नहीं इतने दुखी हो गए गिर पड़े दुख के मारे ऐसा कभी ना हो ऐसा कभी ना हो ऐसा किसी के साथ ना हो हाए हाय करते भगत जी ने प्राण छोड़ दिए। अर्जुन हैरान हो गया खुशी का समाचार मिला और दुखी होकर भगत जी रो पड़े गिर पड़े प्राण छोड़ दिए। पति की मृत्यु देख